जी का इंदौर से बहुत छोटा सा सवाल है कि मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहती हूं और लगता है कि कुछ ही साल बचे हैं अभी मेरे पास में तो क्या करूं ठीक बात है अलका दीदी नमस्ते ये आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए कि आप एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं या आप एक सार्थक जिंदगी जीना चाहते हैं तो तृप्ति किससे है मानस मनुष्य में तृप्ति सार्थकता से है ना कि लंबे छोटे होने से और लंबी जिंदगी की कामना कहाँ से आ रही है तो जब सार्थकता हमको दिखाई नहीं देती है तो इसको हम लंबा करना चाहते हैं और दूसरे किसी आदमी की सार्थकता दिखाई देती है तो उसको छोटा करना चाहते हैं अपने में सार्थकता का अभाव अपने में लंबी जिंदगी का कामना दूसरे मानव में सार्थकता का अभाव तो दूसरे को दूसरा काम जिए धरती का बोझ न बने ऐसी कामना हम करते रहते हैं और जबकि ये स्पष्ट ही है कि शरीर तो नश्वर है एक समय उसका तो विरचना होना ही है तो तृप्ति के लिए हम जीना चाहते हैं तो सार्थकता को पहचानने की जरूरत है और सार्थकता को एक तरीके से आप अभी तक देखते आए हैं यहाँ पर सभी लिस्नर को एक बार बता दें कि देखिए जैसे प्रांजल भे ने प्रांजल भैया ने कहा कि कुछ लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिन लोगों ने अभी तक इन बातों को सुना नहीं है तो भी उनका हम उत्तर करते हैं और वो उत्तर उनके लिए थोड़े अजूबे हो सकते हैं क्योंकि आप जिस प्रकार से एक समस्या से ग्रस्त हैं वो आपकी एक सोच का परिणाम है इस पूरी प्रकृति में अस्तित्व में समस्याएँ हैं नहीं वो मनुष्य ने क्रिएट कर रखी हैं अपने सोचने से क्रिएट होकर व्यवहार और कार्य में वो क्रिएटेड हो गई हैं तो जिस प्रकार से आप अभी समझे हैं जिस प्रकार से आप सोचते हैं सारा का सारा समस्या उसी प्रकार की सोच का एक प्रमाण है और मजे की बात ये है कि आप, आप उसी सोच में उसका हल ढूंढना चाहते हैं और वो होता नहीं है क्योंकि जिस सोच से प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है उसी सोच से उसका हल हो नहीं सकता है ये एक बेसिक बात अपने को समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक नए तरीके से एक नए बात समझ में आई है जिंदगी को देखने का अस्तित्व को देखने का मानव को देखने का एक एक नया तरीका अपने सामने आया है आदरणीय नागराज जी के रिसर्च के आधार पर उसमें देखने जाते हैं तो समस्याओं के बादल जो है धीरे धीरे धीरे धीरे छटना शुरू हो जाते हैं तो एक नई रोशनी नए विचार के साथ आती है अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है प्रकृति में कोई समस्या नहीं है जीवों में कोई समस्या नहीं है पेड़ में कोई समस्या नहीं मानव में समस्या है उसको केवल समझ जाओगे तो एक कारण से वो है मानव कल्पनाशील है कल्पनाशीलता में मानव के हकीकत अगर बैठी नहीं तो समस्या शुरुआत होती है और वो समस्या फिर धीरे धीरे सोचने विचारने से चालू होकर वो पूरे जीने के फैलाव तक पहुंच जाती है और एक मानव से लाकर पूरे प्लैनेट को प्रभावित करती है तो ये सभी के लिए है कि जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं उस प्रकार से समस्या है वो सोचने के तरीके को बदलना ही कुल मिलाकर समाधान की ओर जाने की बात बनती है और बदलने का मतलब क्या होगा कहाँ बदलना होगा तो वास्तविकता जिस प्रकार से है अस्तित्व जैसा है मानव जैसा है उसको वैसा ही हम समझ पाए और उसके अनुसार हमारा सोच विचार चलने लगे तो इसको कह रहे हैं कि एक नया नजरिया आपने को मिल सकता है और इसमें कोई समस्या है नहीं एक और सवाल